राम ृपतिम सुमितुषेवतमोश निषिदे की दया निधिपोषो लोक उ बेद सुसा सुनत पहत प्रीति गली गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूर मलिन उजागर सुकवि तुकविजमती अनुहारी कहीं सराहत सदनारीदान सुशील नृपाला स्वयं सदव परम कृपाला सुन सन मान सद ही सुदानी लित भगति नति गति कही जानी यकत महिपाल सुधाऊ जानी शिरोमणि को राऊ बृहत राम सनेह नि स्रोते जगमंद मलिन मति मोते सख से रत कैप्र प्रीत रुपी रखिय राम कृपाल जल जान जही सचिवसुमती प्रतिपालो सुवत सरुपह तो राम सहस उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक सेवक तुलसीदास तुलसीदास सेकसीदासक तुसी दासमचंद भगवान तो राम के नाम की वंदना तूसीदशी ने बहुत विस्तार से की बहुत देवताओं की वंदना हुई बहुत साधु संतों की वंदना हुई कवियों की वंदना हुई ज्ञानियों की वंदना हुई लेकिन जितनी विस्तृत दमना भगवान राम, राम के नाम की हुई इतनी किसी की नहीं हुई तुलसीदास जी को भगवान राम नाम जी सर्गो दिखाई देता उन्हीं के राम नाम की उसी के कल पर तुलसीदास तुलसीदास हो गए तो उनको लगा कि हमारी मुख्य साधना राम नाम ही है वही मुख्य अवलंबन है इसलिए सबसे ज्यादा महिमा उसी के उनको दिखाई दी समस्त शास्त्र भी इसके लिए प्रमाण है तमाम नाम पुरान इत्यादि में जगह जगह इसका सबका उल्लेख है है <coughs> उनका सबका साथ तुलसीदास ने दे दिया एक स्थान पर और फिर तुलसीदास बात भी कह दिए इसलिए किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए कि नाम यज्ञ वो हो उपयोगी है <coughs> कलियुग में तो बहुत अधिक उपयोगी है मैंने सबसे ज्यादा सुगम और हर किसी के लिए एक साधन के लिए काम में आ सकता है जो लोग साधना में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनको भी नाम करना चाहिए उच्च स्तर की साधनाओं का वर्णन जब पंचकशी में देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि तीन साधनाएं व्यक्ति को नित्त करनी चाहिए एक तो अपने उपनिषदों का गीता आदि का इन ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए और नित्य भगवान नाम का जप करना चाहिए और तीसरा भगवान का ध्यान करना चाहिए ये तीनों साधनाएं एक दूसरे की पूरक हैं न कुछ बने इनमें तीनों में से तो जब सबसे आसान है जब अवश्य करना चाहिए जब करते करते मन में भगवान की प्रतिक्रीति आ जाए थोड़ा तो शक्ति आ जाए तो उसे शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए नित्य अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए जैसे रोज खाना पीना रोज खाते हैं खाने की जैसे आदत पड़ी है पीने की आदत पड़ी है उसके लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता अपने आप से व्यक्ति जो है वो खाता है भूख लगती है और खाता भी है ऐसे ही स्वाध्याय की भी भूख होनी चाहिए नित्य अपने मन से स्वाध्याय करे कोई कहे न कहे देखे न देखे अपने आप अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए नियम पूर्वक और फिर तीसरी बात ही स्वाध्याय करने से जब करने से चित्रशुद्ध होता है आगे चल करके ध्यान तो स्वाभाविक रूप से होने ही लगेगा और तो वो स्वाभाविक एक प्रकार से इंटरनल अनफूलमेंट का ही नाम ध्यान है जब व्यक्ति को अपने अंदर चित्त की शुद्धता होगी परमात्मा भाव जागृत होगा तो परमात्मा का स्मरण होना वो ध्यान स्वभाव का व्यक्ति में होने लगेगा इसलिए नामजप की महिमा सभी वेदांत क्रम तक में नामजद की महिमा बता दी तब तौर बात ही क्या है इसलिए कहते हैं कि अब उसको समातन के लिए यह तुलसीदास जी की प्रबंध रचना का एक विधान है कि पिछले जो दोहे और चौपाइयों में जो प्रसंग रहा होता है तो आगे की जब चौपाइयाँ प्रारंभ करते हैं उसके साथ लिंक करते हैं जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ी जाती है तो ऐसा नहीं जो दोहे पर छोड़ दें तो कड़ी टूट जाए एक वो दोहे से अलग हो गया मामला और आगे से फिर अलग हो गया ऐसा ऐसे नहीं होने देते वो इसको प्रबंध में होने की वजह उसको जोड़ते हैं इसलिए एक चौपाई फिर देते हैं जिससे आगे से ये प्रसंग जोड़ा रहे और वो भी नाम जप की महिमा इसमें यही कहते हैं कि भाई तो भाई अनक आलस हो चाहे भावना अच्छी हो चाहे तो भावी भावना हो चाहे अनक में नाराजगी से हो और चाहे आलस हो आलस्य में कोई व्यक्ति हो चाहे जैसे भगवान का नाम जपे नाम जपत नाम जपने से मंगल विश्व दशहू दसों दिशाओं दस मंगल है दस दसों दशाओं का मंगल तो सब प्रकार से मंगल है उसका भौतिक रूप से कारमात्मिक रूप से भी रूप से भी आंतरिक रूप से भी ये सब प्रकार से उसका मंगल है अब ये चार स्थितियाँ व्यक्ति के हो सकती हैं सामान्य रूप से चौबीस घंटे के बीच में उनमें स्वयं का उल्लेख कर दिया और ऐसा भी हो सकता है चार प्रकार के व्यक्ति हों तो उस दृष्टि से भी बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति सद्भाव रखता है तो जैसे भगवान शंकर जी सद्भाव रखते हैं भगवान तो से प्रेम और भक्ति है, है इसलिए नामद करते हैं तो शंकर की तरह से नाम जप करे सदभाव रख करके कोई तो स्वभाव से नाम जप करे स्वभाव से क्या मैंने जैसे रामा ने बैर भाव से भगवान का जप किया तो ये स्वभाव है खरदूषण ने राम नाम लिया स्वभाव से लिया तब ये स्वभाव वाले निशाचर लोग हैं ये भगवान का नाम लिए स्वभाव से लिए तो उसका नाम का प्रभाव उनके जीवन में भी देखने आया वो भी मुक्त हो गए नाम प्रभाव से अनक माने नाराजगी में ऐसा भी हो सकता है तो कोई नाराज होकर के भगवान का नाम ले अनखाए अनखाने खाने के माने ये कोई क्या अरे भगवान कैसे अरे भगवान ने बहुत तकलीफ दी अरे भगवान तो क्या है ऐसे करके भी बोले माने भगवान को भला भरा भी कहे अब भगवान के को तो को अगर कोई निंदा भी करे तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा भगवान को अगर कोई भला भरा कहे तो भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो भी उसका कल्याणकारी ही उससे कुछ हानि नहीं एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो संकेत जैसे मान लो तारसमणि है और पारसमणि को आप लोहे के पात्र में रख दो तो पारस मणि लोहे को छुएगी तो वो लोहा सोना सोना हो जाएगा अगर पारस मणि को हथौड़े से लोहे के हथौड़े से पीते तो क्या होगा टच करे तो भी वो सोना हो जाएगा ऐसे ही भाव के मन है अच्छे भाव से इसे सुंदर पात्र में रख दो पारसमणि को तो तो भी वो सोना बनाएगी और अगर उसको जो है वो अपने उसको भाव से भगवान का नाम लो तो भी वो कल्याण करेगा ऐसे ही चंदन की बात तो स्पष्ट देखी जाती है <coughs> चंदन को कुहाड़ी से काटो तो भी कुल्हाड़ी में सुगंध आ जाती है चंदन को घिसो तो भी चंदन सुगंध देगा चंदन को देवताओं की चढ़ाओ तो भी सुगंध देगा अगर चंदन में अगर सुगंध देने का स्वभाव है तो चाहे काटो चाहे घिसो चाहे देवी देवताओं पर चढ़ाओ चाहे अपने मत्थर पर लगाओ किसी प्रकार से प्रयोग करोगे तो सुगंध ही देगा स्वभाव उसका है ऐसे भगवान के नाम का स्वभाव यह है कि तो वह व्यक्तियों का मंगल करता है अब ये कोई कहे कि उसका स्वभाव से नाम लेंगे तो फिर कैसे होगा मंगल कितना तो भी होगा उसका स्वभाव ही मंगल करना कोई नाम ले तो सही उसका भी मंगल हो जाएगा इसलिए अनक में और आलस में भी ऐसे भी आलस का विषय की कोई व्यक्ति जो है भगवान का नाम नहीं लेता लेकिन अब उसको जो है जमुआई आ गई तो ऐसे एक चौपाई आती है इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई जो वो आलस में भी जमुआई लेने में जो भगवान का नाम लेता है तो उसका भी कल्याण होता है तीन ही मतापुंज समुवाई राम राम कही जमुहा समूहा अब, अब जम्हाने में तो आलस्य की बात है आलस्य आ रहा नींद आ रही है कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है बड़ा उत्साह नहीं है तो भी नाम जप कर रहे हैं तो कहते हैं वो, वो भी पाप पुण्य उसको वो भी नष्ट करता है कभी कभी कोई व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता लेकिन बीमार हो गया तो बड़ा दर्द होता हो, है वो चिल्लाता हे राम हे राम अब राम तो मतलब उससे मतलब राम से कुछ नहीं मतलब चाहे वो राम को देख लो तो करा रहा है तो राम राम चिल्लाने कराने में राम नाम से निकल रहा है तो वो भी कल्याणकारी है वो पीड़ा को श्रवन करने वाला है कष्ट को दूर करने वाला है मंगल करने वाला है वो भी कल्याणकारी है अनजाने में ज्ञान में भी नाम ले तो भी कल्याणकारी है अनजान में नाम ले तो भी कल्याणकारी है इसलिए देखो तो राम नाम की महिमा को एक प्रकार से और रह गई की बात बहुत महत्वपूर्ण वहाँ यहाँ बता दे नाम जपो तो मंगल दिशा दस दशा चाहे जैसे भी नाम जपो दस दिशाओं में मंगल ही है इसलिए कुछ लोग तो नाम जपते हैं तो कुछ नाम ध्यान इत्यादि करके बैठ करके एक स्थान पर सुनिश्चित होकर के माला लेकर के नाम जप करते हैं और कुछ लोग इस प्रकार से चलते फिर भी नाम जब करते हैं खाते पीते भी नाम जब करते हैं या तो सोने लगे तो सोते समय भी भगवान का नाम ले लिया सो गए भगवान जैसी जगे तो भगवान का नाम ले लिया जब हनुमान जी घंटा में गए विभीषण जी के पास तो विभीषण जो है उन्होंने तो जो तो खटपड़ को सुनाई दी तो आप जग गए जग गए तो राम नाम बोलने लगे। अब देखो राम नाम की क्या महिमा हो गई ने राम नाम दिया राम दूतारिया अब हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो विभीषण तो वहां से जीवन की जो थी वही बदल गई राम नाम के प्रभाव से आ गए हनुमान जी और हनुमान जी की जब उनकी बात हुई तो एक तो हनुमान जी के पूछने पर विभीषण ने सीता जी का पता बता दिया कि की चौट में जाओ वहाँ पर उनको रखा गया है वहाँ पर बैठी हुई लेकिन हनुमान जी ने भी विभीषण से कह दिया है ये कह दिया कि तुम ऐसे भगवान के भक्त भग और तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए हो इसमें रावण की सेवा कर रहे हो तुम ये अंसाचरों के इसमें ये तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो भगवान के क्षण में जा वहाँ तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा तो विभीषण को ये बात समझ में आ गई वैसे विभीषण को ये डर था हनुमान से कहा कि हम तो निशाक्षर वंशों में पैदा हुए भगवान राम हमको तो शत्रु समझते होंगे हम कैसे उनके पास जाएं? आज ग्राह कोई भी उनके स्वर्ण में चाहे जैसा हो चाहे निशाक्षर हो चाहे भला हो चाहे बुरा हो कोई भी उनके स्वरण में जाए सब ठीक हो जाता है सब शुद्ध हो जाता है भगवान सबके सर्ण ले में ले लेते हैं सबके लिए उनके दरबार खुला होगा तो ऐसा हिम्मत बना दी उनको तो फिर विभीषण के जहां मौका मिला वहां फिर भगवान नाम के पास चला गया तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से अगर वो सोते जागते भी कोई भगवान का नाम लेता है तो चाहे पता न चले लेकिन भगवान नाम का प्रभाव होता है ये बात है कि प्रारंभ में चाहे भगवान में ज्यादा प्रीत न भी हो भावना बहुत भीतर से भगवान का नाम लेने की न हो तो भी नाम लेना चाहिए और वो भी कल्याणकारी होता है सिद्धांत क्या है कि किसी को भगवान में प्रीत नहीं है या भगवान के नाम में प्रीत नहीं है उसका कारण क्या है कि व्यक्ति के पिछले पाप जो है वो उदित हुए हैं और उनके कारण से वो बाधा डालते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो बिना प्रीत के भी बरबस होकर के किसी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो पाप तो पहले नष्ट हो जाते हैं उसके बाद प्रीत भी आ जाती है फिर बाद में फिर प्रेम पूर्वक भी भगवान का नाम लेने ले लगता है जिन व्यक्तियों को पहले भगवान का नाम लेने में प्रेम नहीं था उनको बाद में हृदय में भगवान का नाम लेने की प्रीति प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गई ऐसे तो इस प्रकार हैं। इसलिए कोई कहें हमें तो भगवान का नाम लेने में प्रेम है ही नहीं उत्साह है ही नहीं, नहीं है कोई बात नहीं तो ऐसे सही वो भी कल्याणकारी होगा तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता कि अगर हम इस प्रकार से बिना भाव के और बिना प्रेम के भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या फायदा ऐसे करने से तो बहुत बार लोग बात कहते हैं देखो ये क्या करते हैं ये दिखावती भगवान का नाम जप करते हैं जब देखते हैं कोई तो आ रहा है तो धक्से माला लेकर बैठ जाते हैं अब जब चला जाता तो माला बैठ देते हैं तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं ऐसे करते हैं। अरे भाई ऐसे ही सही दूसरे लोगों को दिखाने के लिए सही इसे प्रभाव मान लो किसी प्रकार से मान लो इस प्रकार से भी करेंगे तो वे भी बेकार नहीं जाएगा। एक बार जो है एक व्यक्ति जो था अपने घर से नाराज हुआ और जब झगड़ा हो तो वो कहते देखो हम घर से चले जाएंगे हम घर छोड़ देंगे तो रोज लड़ाई होती है हम घर से चले जाएंगे अब क्या कहा जाए अरे जानी को क्या संन्यासी हो जाएंगे अब घर के रिक्छा में अरे कहीं तुम कहीं चलेगा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ नहीं जाए तो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा चुपचाप ऐसे करके बैठा हुआ तब तक उधर से कोई राहगी सवेरे सवेरे निकले तो किसी ने सोचा होगा सुबह सुबह निकले कि जो कोई मिलेगा उसको कुछ दान दक्षिणा देंगे पूजा करेंगे ऐसा संकल्प करके निकला था और वही व्यक्ति मिल गया वो समय बैठे हुए वहाँ पर तो आया उससे कहा कि आप तो बड़े महापुरुष हो शांति काम के स्थान में कैसे बैठे हुए हो भगवान के ध्यान कर रहे होंगे आप तो आपके क्या कहने हैं हम आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं ऐसे करके उनको प्रणाम किया दक्षिणा दी ऐसे उसको ये चेतना आई कि अरे जब हम इतना काखंड में ऐसे ही बैठे झगड़ा करके आ गए थे और कुछ भगवान का नाम नहीं ले रहे थे तब तो इतना आदम सत्कार हो गया और इतना इस प्रकार ये भी दक्षिणा भी हमें प्राप्त हो गई अगर वास्तव भगवान का हम नाम लेते होते और वास्तव में उनकी तीठ होती तो फिर क्या होता तो वो पहले तो गया था केवल डरवाने के लिए घर में है तो उसके बाद में फिर गई नहीं डर करके घर उसको वास्तव में डाल गया पर वास्तव में भगवान ने में कृपया अब देखते हैं इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति पाखंड करता है हां, तो भी वो उसके कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है अब अपने भीतर क्या क्या गतियां होती हैं और कैसे कैसे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है सब जान सकता है किसको। <coughs> कि अपने भीतर कब किस समय क्या हो जाएगा किस प्रकार का परिवर्तन आएगा अब तुलसीदास जी की कथा को आप जानते हो तुलसीदास जी वैसे इनका विवाह भी हो गया था इनकी पत्नी भी थी पत्नी के घर में पहुंचे दिए हैं रात के समय वहाँ जाकर के पहुंचे और पत्नी ने एक बार डॉसी राश जी को कहा कागल मंदिर ने किया आ रहे हो करते हुए कूटते चले आ रहे हो तो ऐसे करके उनको बढ़ कर दिया कि ऐसे ऐसे होता कहीं होता है कहीं और इस प्रकार का है ऐसी व्यक्ति की अगर, अगर भगवान राम में होती तो वो तुम धोगी तो फिर क्या कर बाती क्या थी ऐसे फिर भूल दिया तो तुलसी की यानी कितनी लड़ाईया उतन लोगों के पति पत्नी सब लड़ाई करते हैं झगड़ा के साथ उनको होती रहते हैं लेकिन तुलसीदास को इतनी ही बात जो है उनके जीवन की परिवर्तन जारी हो गई इतने से और तुलसीदास जी वहां से चले गए व्यक्त हो गए फिर भगवान का नाम ही जपने लगे वहीं से उनका जीवन का परिवर्तन गया तभी ये देखते हैं कि कभी कभी इस प्रकार से ये सबके जो सदा ऐसे थोड़ा होता है जम जाते ही जबकि भगवान का भक्त होता है जो भक्त हो वही भगवान का नाम देते हैं जो बड़े ही ज्ञानी ज्ञानी हो वही साधना करें ऐसे थोड़ी होता है जिन लोगों को तो बिल्कुल ही निम्न के हैं भगवान ने प्रेम भी नहीं है श्रद्धा भी नहीं है सामर्थ्य भी नहीं है लौकिक है भौतिक है विषयी हैं कानी हैं लोभी हैं ऐसे ही लोगों को भी जो भी भगवान का नाम जटें साधना कुछ करें और उनके जीवन में जब परिवर्तन आ जाए तब कहो तो कि हाँ वो कुछ कल्याणकारी हो सब तक तो उसमें इफेक्ट दिखा, इसका दिखाई दिया है परिवर्तन आ जाए उसके कारण ये कहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन लोगों के जीवन में आते हैं इसलिए विश्वास रखना चाहिए इतने उदाहरण इस प्रकार के हैं श्रद्धा पैदा करने के लिए विश्वास पैदा करने के लिए कुछ न कुछ करें तो सही जितना जो कुछ कर सकते हैं उतना साधना करें यहाँ पर नाम जब की महिमा यहाँ से हो गई अब इसके बाद में दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है जो किया था उसने आप देखा होगा अब तुलसीदास जी भगवान राम की भगवान राम दशरथ मंडन राम जो है राजा राम जो है उनका स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं और अपनी दीनता का वर्णन करते हैं अब स्मरण भगवान राम को एक की राजा की तरह से करते हैं जैसे राजा की वंदना की जाती है वंदना करते हैं जैसे राजा के सामने कोई व्यक्ति अपनी दीनता वर्णन करता है ऐसे तुलसीदास जी भी भगवान राम के सामने अपनी जीनता वर्णन करते हैं आगे प्रसंग में भगवान श्री राम जी के राजा राम की वंदना और अपनी जीविका का वर्णन ये दो बातें आगे इनके प्रसंग में देखते हैं तो कहते हैं सुमिर शो नाम राम गुण गाथा तो सुमेर भगवान का नाम तो स्मरण किया जाता है इसलिए कहते हैं तो भगवान का नाम का स्मरण करके हम भगवान श्री राम जी की गुणगाथा का वर्णन प्रारंभ करते हैं माने राम नाम से इतना बल प्राप्त हो गया कि भगवान की गुण गाथा जिसको की पहले इनको नहीं पड़ती थी भगवान की गोगाथा गाने में तो उनको उत्साह आ गया वर्णन करने लगे और दूसरे कहते हैं कि अब हम गो का प्रारंभ करते करते एक बार भगवान के भी चरणों में प्रणाम करते हैं नाये रघुनाथ ही माथा रघुनाथ के माने हैं ये दशरथ नंदन राम उनके भी चरणों में हम अब प्रणाम करते हैं और उसके बाद ये गुण गाथा करते हैं तो तुलसीदास जी के लिए मुख्य वंदनी है नाम है क्योंकि नाम ने ही उनको भगवान राम तक पहुंचाया और जो ऊंचाई तुलसीदास जी को प्राप्त हुई नाम के बल से हुई तो पहले नाम और उसके बाद में फिर स्वयं राम हम तो राम की भी वंदना कर लेते हैं अब राम की बात कहते हैं कि मोर सुधारी भाती सुधुनाथ वे हमारी सब प्रकार से मोर सुधारी उन्होंने मेरा तो सब प्रकार से सुधार कर दिया सब प्रकार से सुधारी सब प्रकार से जा कृपा नहीं कृपा आघाती और उन्होंने इतनी कृपा की कि कृपा भी उससे आघाती नहीं है ये तुलसीदास जी के कहने का तरीका है कई जगह इस प्रकार से आता है कहते हैं जिसके भय से भय भी गए ऐसे बोलते हैं ऐसे कहते हैं कि जिसकी कृपा से कृपा भी ना घाये तो कृपा से कृपा ना घाये उन्होंने भगवान ने इतनी कृपा की तुलसी राशि के ऊपर लेकिन फिर भी ये लगता रहा भगवान को कि अभी हमने पूरी कृपा तुलसी रास्त पर की ही नहीं और करना चाहिए कृपा तप्त नहीं हुई कृपा अगर तुलसी करने की देती कहती कि तुलसी राष्ट्रीय ऊपर जितनी कृपा हो सकती थे सब हमने कर दी अब कोई जरूरत नहीं है समय कृपा कहती की अभी और कृपा करनी चाहिए अभी और कृपा होनी चाहिए तो इसके मैंने बहुत कृपा हुई त्पर्य की भगवान ने हमारे ऊपर बहुत प्रकार की जिसका कि क्या वर्णन किया जाए और उस उसके से हुआ क्या कि हम सब प्रकार से हमारा सुधार हो गया अब देखो अभ्याप इसी से दूसरी तुलसीदास जी अपना अनुभव बताते हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है कि व्यक्तियों के जीवन में प्राय अज्ञान के कारण से और मंदिर चलीर के प्रभाव से वातावरण इस प्रकार का समाज में है जहां लोग विपदगामी हो जाते हैं गलत रास्ते पर चले जाते हैं द्रव उनके जीवन में आ जाते हैं नाना प्रकार के दुख क्लेश भी उठाने पड़ते हैं ऐसे लोगों का सुधार कैसे हो तो उसके सुधार करने की ही विद्या अध्यात्म विद्या दिद्ध्यार है गीता चाहे गीता हो चाहे रामायण हो चाहे उपनिषद हो ये सब क्या है ये व्यक्तियों के सुधार करने की विद्या है वो तो सुधर जाए कैसे सुधरे तो दूसरी जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सुधर गए राम नाम के जप करने से सुधर गए तो ये इनके अपने अनुभव है इस प्रकार से अन्य व्यक्ति भी अगर इसी प्रकार से नाम जप करे भगवान का स्मरण पूजन करे उनकी वंदना करे तो जो भी कमियां रही होंगी पहले से वो सब दूर हो जाएंगी सब सुधर जाएंगे मन के विकार भी दूर हो जाएंगे पाप भी दूर हो जाएंगे अज्ञान भी दूर हो जाएगा ये सब क्रम क्रम से हो जाएंगे और उसके साधन बनते चले जाएंगे एक के बाद एक कोई न कोई साधन मिलता चला जाएगा और आगे व्यक्ति बरता चला जाएगा अध्यात्म के मार्ग पर तो राम सुस्वामी को सेवक मोसो अब अपनी दीनता का वर्णन करने के भगवान राम जैसा तो महान कोई स्वामी नहीं हो सकता सबसे बड़े स्वामी वही हैं। और हमारे समान कुछ सेवक नहीं हो सकता हम भगवान के सेवक कहलाते हैं झूठ मूट के तो हमारा जैसा रद्दी खराब सेवक कोई नहीं होगा और निजेखया अगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और सब प्रकार से हमारा सुधार कर दिया और हमारा पालन पोषण किया पोषण मैंने पोषण किया तो ये भी भगवान ने क्यों किया अरे हम तो कुछ देख तो तो हमारी देखते हमारी देखते ही नहीं कोई प्रकार भी नहीं करते लेकिन उन्होंने जो हमारा पोषण किया जो हमारा सब प्रकार से सुधार कर दिया वो तो, तो उन्होंने अपनी ओर देख करके कर दिया अपनी ओर देख करके करने के मैंने क्या है जिस देख जिस मन जिसा अपनी इच्छा में देख करके जब अपनी ओर देखा तो भगवान ने कहा कि हमारी महिमा तो इसी बात में है कि जो पति से पतित हो भ्रष्ट से भ्रष्ट हो उनको भी हम सुधार वो तो हमारी महिमा कर अगर पहले से सुधरे सुधराए महान संत कर्तव्य हो उनको उनके ऊपर भगवान कृपा कर दें, तो कृपा करके उनको क्या करेंगे और उनको कृपा करते ही क्या इसलिए भगवान ने अपनी तरफ देखा कि हमारा तो काम यही है संसार को माया जाल में खड़ा हुआ है माया तो सब लोगों को दुखों में पीराओं में उनको घसीटे ही रही है जंजाल जाल में फंसा ही रही है लेकिन हमारा काम यह है कि उस माया जाल से छुड़ाना और व्यक्तियों को सुख प्रदान करना शांति प्रदान करना हमारा काम है तो हमें तो ये करना ही चाहिए तो उन्होंने कहते भगवान ने जब तुलसीदास हमारी तरफ उन्होंने देखा ध्यान दिया तो फिर उन्होंने ये गिरधा और तो तुलसीदास ने इस प्रकार से कहा कि अपनी ग्रंथमल प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा को देख करके कि भगवान की क्या प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसका मैं उद्धार कर दूंगा ये भगवान की प्रतिज्ञा है जहाँ भीषण जी का जहाँ पर शरणागति का प्रसंग आता है वहां साफ साफ कह देते हैं <खँँगा> भगवान कहते कि देखो मेरा संकल्प क्या है मेरी प्रतिज्ञा क्या है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार करना मेरा काम है चाहे हो चाहे हो हो, चाहे हो, क्रूर हो, हो कुछ भी हो तो उसका सुधार करना मेरा काम है बस भगवान ने अपनी तरफ देख करके, अपनी को पूरा करने के लिए तुलसीदास तो कहते हैं हमारे जैसे कुशेलक को भी उन्होंने उद्धार कर दिया और तो सब प्रकार पोषण किया लोक सुसाहिद रीति कहते हैं लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है और सुसाद सु रीति जो स्वामी अच्छे स्वामी है उनकी रीति भी यही है वो क्या करते हैं की बिनती की सबकी सुनती सब लोग करते हैं सबकी प्रार्थना सुनते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना को सुन करके उनकी प्रीति को वो पहचान लेते हैं कि किस भाव से ही बोल रहा है ये सुसाही की रीति है और सुसाहीद की रीति को आगे विस्तार करते हैं आगे पंक्ति दिखाते हैं साहिब के माने तुलसी उर्दू का शब्द है साहिब के माने स्वामी और यहाँ पर राजा से मतलब है राजा हो या कोई भी स्वामी हो या स्वामी होता समझदार होता है तो वो उस, उसकी जो भी शरण में आता है जो भी उससे प्रार्थना करता है तो वो उस प्रार्थना करने वाले की बात को समझ लेता है अब इसी की व्याख्या विस्तार अगले पंक्तियों में है उसमें कहते हैं देखो गली गरीब ग्राम नरनागर मंदिर मूढ़ मलिन उजागर मतहान अनुहारी तो सब नारी ये की बात कहते हैं जैसे एक राजा है सुसाइज मे एक राजा है समझदार राजा है उसके पास आते हैं सभी लोग आते हैं तरह तरह के गनी आते हैं गरीब आते हैं गनी मान धनी धनी ने लेकर के गनी कर दिया गनी जो है वो हो खसी का शब्द गणित मान धनी गनी धनी हो चाहे गरीब हो और ग्राम नर चाहे गांव का रहने वाला जवान हो चाहे नागर नगर के रहने वाला नागरिक हो और पंडित मूल चाहे कोई पंडित आवे राजा के पास अपनी विधता के साथ बोले और चाहे मूल कोई बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति आवे ना समय मूल बुद्धि का हो और चाहे मलिन के माने जिसके की चरित्र स्थाना हो मलिन चरित्र का हो मलिन स्वभाव का हो कपटी इत्यादि हो वो भी और उजागर माने जो प्रशंसनी हो लगा करके आया हो उसकी थी कविता ठीक बनी में हो ऐसी कविता सुनाया हो ऐसा ही आ सकता है तो निजी सराहत ये सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा से प्रार्थना जैसे राजा के सामने आएगा तो राजा के हाथ जोलेगा कुछ मुझे प्रार्थना करेगा मूल व्यक्ति होगा तो जैसे जैसे दो चार संयेगा पंडित होगा तो बड़ी जो वो हो विशेषण तमामों लगा करके राजा की खुद वंदना कर देगा कभी होगा तो बहुत सुंदर कविता बना करके खंड बेगा तो कभी होगा तो उसकी सुखबंदी तो बना करके राजा की प्रशंसा करके सुना देगा कोई तो राजा के पास करके, राजा को भेंट तब प्रणाम करेगा कोई गरीब आएगा तो उसके पास भेंट भेंट कुछ नहीं होगी उसी प्रकार से आएगा खाली हक आएगा उनको राजा को आ करके प्रणाम करेगा तो ये कहते हैं सभी प्रकार के लोग आते हैं भले भूरे तरह तरह के बता दिए लेकिन राजा क्या करता है कहते ही कि राजा जो है राज, राजा को तो ये सब सभी सराहना करते हैं लेकिन साधु सुजान सुशील लेकिन राजा जो है वो उसके राजा के विशेषण है राजा साधु है सुजान है सुशील है और इस अंक्रता ईश्वर का अंत है और बड़ा विश्वकाल राजा है वो क्या करता है सुन सम्मान सुबान उन सबका सम्मान करता है सबका सम्मान करता है ऐसे नहीं कि जो सुकविता तो तो नहीं कर सकता तो राजा उसका भी अपमान नहीं करता तो आदर्श आदर का भी करता है और जो विद्वान आते है उनका भी आदर करता आदर्श भी कर सकता है राजा और लेकिन भविष्य भगती गति मत गति पहचानी ही लेकिन जो वो लोग आकर के राजा के सामने जो कुछ बोलते हैं कहते हैं माने जो कुछ बोलते हैं तो उसमें उसी राजा उनकी भक्ति को पहचान लेता है उनकी भक्ति को पहचान लेता है उनकी गति को पहचान लेता है इसके हृदय में हमारे प्रति भी भक्तिभाव प्रेम भाव है कि नहीं राजा पहचान लेगा मानो ये भी देख लेगा कि इसकी कितनी ही? किस प्रकार का जैसे राजा के सामने आकर के किस प्रकार से कैसे आना चाहिए तो वो चाहे ऊपर से तो उसका एक ज्यादा ठीक नहीं दिखाई दे लेकिन राजा समझ देता कि राजा के सामने आने पर एक ग्रामीण व्यक्ति कैसी सभ्यता जैसी होती है कैसे आता है एक नागरिक आता है कैसे आता है लेकिन इन दोनों के बीच में दोनों के मन में हमारे प्रतिभाव एक समान ही है ये वो समझ लेता है इस <laughs> और गति भी पहचान देता हूँ कि कि मैंने इनकी गति भावना कहाँ तक है क्या चाहते हैं किस लिए प्रशंसा कर रहे हैं ये भी समझ जाते हैं अब इसमें ये देखिए समझ आ जाती कि है इसमें की कि, कि साध सुजान सुशील अन्ताला ये राजा के विशेषण है प्रसंग तो यज्ञ सल्लाह भगवान राम की वंदना का है लेकिन उदाहरण रूप में राजा की बात आ गई तो ये राजा बता दिए इससे ये कहने का कार्य राजा तो ऐसा ही होना चाहिए राजा दर्शन में इस अंश भर ईश्वर का अंश है भी ईश्वर का अंश है तो उसको भी ईश्वर के समान ही व्यवहार करना चाहिए वैसे ही उसे रहना चाहिए उस ईश्वर इस के समान व्यवहार करने के माने क्या जैसे ईश्वर सीवन लोगों का पोषण करता है इसी प्रकार से राजा को भी चाहिए अपनी समस्त प्रजा का सबका कल्याण करे सबका भोषण करे और वो राजा को साधु होना चाहिए भला व्यक्ति होना चाहिए सज्जन व्यक्ति राजा हो सदगुण राजा होना चाहिए सुजान मे और सुशील संपन्न सीम समुण आ जाते हैं इसलिए समस्त गुणों का निधान भी राजा होना चाहिए और परम कृला और राजा को भला कृपाल भी होना चाहिए कृपाल यह की भाई देश में तो सभी प्रकार के भले भले व्यक्ति होंगे वो अगर अपनी प्रजा पर कुपित होने लगे उनको नाराज होने लगे तो ये राजा के लिए उचित नहीं है राजा का तो भाव ये होना चाहिए कि प्रजा सभी ठीक बन जाए सबके तो चरित्र ठीक बन जाए तो सब सही रास्ते पर चले ये तथा भाव रहे जैसे जैसे माता का पिता का पुत्र के ऊपर जैसे भाव होता है हर माता पिता दयालु होते हैं अपने पुत्रों पुत्रियों के ऊपर और उनको सही रास्ता बताते हैं उनको सही शिक्षा देते हैं ऐसे राजा का भी धर्म है कि समस्त प्रजा को अपना पत्र समझे और सबके ऊपर किता भाव रखे सबका उद्धार करे सबको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता रहे उनको सम्मान दिखाता रहे ये राजा का कार्य है कि तो कहते हैं ईशाव परम कला सुन सम्मानी समय सुबानी ऐसे राजा लोग सबकी बात को सुनते हैं और सबकी सराहना भी करते हैं उनको और भाव को समझ मुख्य बात कहने की यह है की राजा के पास जाते हैं तरह तरह के लोग तरह तरह की बाणी बोलते हैं लेकिन उनके भाव को उनके शब्द के ऊपर नहीं जाते शब्द के पीछे उनके हृदय का भाव क्या है उस भाव को राजा पहचान लेते जब राजा लोग सुजान राजा लोग ऐसा कर सकते हैं बुद्धिमान राजा लोग ऐसा कर सकते हैं संसारी व्यक्ति हैं वो तो उनमें जब ऐसी सामर्थ्य तो भगवान की क्या बात जब भगवान की अगर हम अब हम भगवान से प्रार्थना करें अब भगवान की प्रार्थना हम संस्कृत में नहीं कर सकते हम हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में नहीं पढ़े उर्दू पढ़े तो उर्दू में ही हमने भगवान की प्रार्थना कोई बोली तो कहें अपने आपको ब्लाइंड लगे कि क्या बताओ भगवान की प्रार्थना उर्दू में कर रहे हैं एक बड़ी खराब भाषा इससे भगवान कौन हम प्रसन्न छोड़े होंगे तो बात नहीं है चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो सा भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस ऐसी कई दुआ का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस प्रेम सच्चा चाहिए हृदय में प्रेम होगा भगवान का स्मरण करेंगे तो फलदायी वो होगा आपके शब्दावली जो हो वो किस प्रकार के आपने किस भाषा बोल रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं तो चाण जैसी हो इसलिए कहते हैं कि ए, वो सब जैसे राजा लोग इस बात को तो समझ लेते हैं तैसे ही भगवान भी समझ लेते हैं लोग तो रीति विनय सुन पहचानक प्रीति ऐसा था जब वे अपने भक्ति की गिनती सुनते हैं भगवान तो उसकी प्रीत को पहचान लेते हैं कैसी प्रीत कहते हैं माने भक्ति में जो मूल तत्व है वो प्रेम है जितना ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उद्रेक होगा बस वही फिर कारगर करेगा वही उसकी साधना का रूप धारण कर लेगा और बाहरी तो जितने उपकरण है चाहे माला हो चाहे आसन हो चाहे तिलक हो चाहे और तैयारियां बाहरी हो वे दोनों बातें हैं भाषा भी दोनों बात चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी भी, भी हो वो भी मुख्य बात नहीं है मुख्य बात है हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम कितना है तो ये बात तो पूछी जाते कोई कहे कि हम सब अशिक्षित हैं, हमें तो भाषा का ज्ञान नहीं हम भगवान से कैसे प्रार्थना करें अरे जैसी भाषा है तैसी प्रार्थना करें अपना भाव जो है भगवान समझ लेंगे सर भगवान सबकी भाषा जानने वाले और हिंदी अंग्रेजी सब जानने वाले हैं और भगवान उनकी भाषा के पीछे जो भाव लोगों का होता वो तक जानने वाले हैं। तो कहते हैं इस प्रकार वो सब जान लेंगे <coughs> तो ये प्राकृत तो महपाल स्वभाव तुलसीदास तो जी कहते हैं जब संसारी राजाओं का ये स्वभाव है तो ज्ञान श्रोवण कौशल राव अरे तो कौशल राव भगवान राम की दात क्या है वो तो ज्ञानियों में सर्वश्रोवणी है तो तो कुछ छिपा नहीं किसी हृदय में कैसा भाव है कैसा प्रेम है भगवान कैसी से कैसी उनके भाव है ये सब भगवान स्वयं समझते हैं कभी तो राम समेह में सोते हैं अब जैसे वैसे सिद्ध हो गया था कि जैसे राजा लोग किसी के हृदय के भाव को समझते हैं ऐसे भगवान में भाव को समझते हैं प्रेम को समझते हैं इसी बात को और स्पष्ट करके कह देते है कभी तो राम भगवान किस बात पर रीजते में सोते हैं शुद्ध प्रेम पर रीघते हैं निशोते के मन शुद्ध खालिश जैसे दूध में पानी न मिला कर ऐसे प्रेम हो तो बिल्कुल प्रेम हो भगवान तो उस प्रेम में और कोई मिलावट ना हो मैंने कपट संचित किया प्रेम में लौकिक कामनाएं किया उसमें बिल्कुल ना हो वे सब उसके साथ ना हो केवल भगवान में प्रेम प्रेम शुद्ध प्रेम हो तो भगवान बस उसी से प्रकाश करते हैं और एग एग एग ये सिद्धांत का बात ये कि यह रिज परामेह में सोते हैं इस प्रकार से जगह जगह शास्त्रों में अब है तो कथा चलती है इसमें राम सर मानस लेकिन सिद्धांत बात किसी प्रकार से आते रहते हैं कि भगवान जो है वो हो भगवान का स्मरण करो और प्रेम के साथ स्मरण करो तो प्रेम जितना ही प्रेम होगा भगवान की कृपा उतनी ही प्राप्त होने में सुगमता हो कोई बाधा नहीं कबेगी तो भगवान की कृपा स्वभावता प्राप्त ही प्राप्त होगी प्राप्त होने का कोई कारण ही नहीं भगवान की कृपा कमाने क्या भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ मैंने रिझत राम भगवान राम रिझ गए तो फिर क्या होगा फिर तो, साउन मंगल है फिर जैसे जो चाहता है वो सब प्राप्त होता है लौकिक भी उपलब्धियां होती है लौकिक उपलब्धियां भी होती है सब तो भगवान की कृपा से सब प्राप्त हो जाता और वो सब प्राप्त कैसे होता है उस प्राप्त करने का एक श्रोत है एक रास्ता है जब भगवान के प्रसन्न होने के माने भगवान का ज्ञान आनंद चेतना जो परमात्म तत्व है वो व्यक्ति के हृदय में प्रकट हुआ जहाँ प्रकट हुआ तो प्रकाश हो गया हृदय में ज्ञान का प्रकाश आनंद का प्रकाश उसके हृदय में आ गया और बस जहाँ ये आ गया तो व्यक्ति के लिए सारे रास्ते खुल गए फिर वो व्यवहारिक कार्य करेगा तो उसमें हर जगह उसकी सफलता होगी कहीं उससे कहीं कोई तो बाधा नहीं आएगी उसके विचार चिंतन होंगे उनमें तो प्रवणता होगी निश्चित, निश्चित बुद्धि हो जाएगी उसकी गंभीर चिंतन उसका होने लगेगा तक तो ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा ये सब भगवान जहाँ प्रकट हुए तहाँ ये सब स्वभावता अपने हाथ ही ये सब प्रक्रियाएं व्यक्ति के भीतर चालू हो जाती और उन्हीं से फिर व्यवहारिक रूप में भी मंगल है आंतरिक रूप से भी मंगल है ये कौन इस प्रकार का है तो ये तो एक प्रकार से विधान है ये सारी विधान है स्वाभाविक रूप से ऐसा होता ही है ये नियम है इसलिए इसी नियम के अंतर आ जाए और नियम का पालन करे तो उसका नियम का प्रभाव से स्वयं दिखाई भी देगा जीवन में सभी घराम सोते हैं और तो मन मत मोते और तुष्टी कहते संसार में मन मेरे समान और कौन होगा अब ये, ये बता दें तुलसीदास अपनी दीनता का वर्णन करते हैं जब भगवान की वंदना करते हैं तो अपनी अपनी जीवता का वर्णन अब तुलसीदास न तो जैसे कैसे मंदिर तो तुलसीदास है न मंद है न मलिनमति है लेकिन फिर भी अपने को मंद और मलिनमति कहते हैं ये अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की बात अन्य व्यक्ति जब मंदमती होती है तो भी अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं लेकिन जो मंदमती नहीं है वो व्यक्ति समझते अरे साथ संसार में तो ऐसे महान ज्ञान खड़े हुए हैं उनके सामने हमें चाहे इतना ज्ञान हो वो तो शासन के बराबर है तो देखो एक ज्ञान का लक्षण यही है कि जिसके की जिसको की कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हमें जो ज्ञान है वो तो अनंत ज्ञान में से एक अंत भी नहीं है ये ज्ञान का लक्षण और ज्ञान का लक्षण क्या है जो व्यक्ति जानता कुछ नहीं है और अज्ञान उसको ये समझाता है बोलता है बुद्धि में कि हम तो तो मेरे समाज जानने वाला दुनिया में कौन तो ये सब रास है मनोविज्ञान के रास हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति के भीतर हो क्या क्या रहा इसमें तुल जी की जब ये कहते हैं कि मैं मंदमत हूँ मन बद्दी तो इसके माने तुलसीदास जी अपनी बुद्ध की सीमा को समझने का ज्ञान तो रखते ही है और वैसे है नहीं। उनका जो लिखते चले जा रहे हैं जितनी चौफाइया ऐसे और लोगों ने कितने लोगों ने लिखने की कोशिश की होगी क्षेत्र भी लिखे हैं बीच बीच में तो जहां क्षेत्र लोगों को जोड़े हैं वहां पढ़ते पढ़ते पहुंचे तो अपने आप हाँ लगने लगता है कि तुलसीदास जी की सौफाइया नहीं क्योंकि वैसी शुद्धता पवित्रता और वैसी गहनता आई पाती क्यों नहीं आ पाती क्योंकि वैसी जैसी तुलसीदास की जैसी बुद्धि है निर्मल बुद्धि है जैसे उनके हृदय में भक्ति है प्रेम है ज्ञान है वैसा लोगों में तुलना करके कोई देखे उसको तो उसको कहाँ प्राप्त होता है इसलिए कहते हैं कि जब तुलसीदासनों को इस प्रकार बोलते ही केवल उनकी विनम्रता है और कोई इस प्रकार के कहने लगे तुलसीदास जी जो पहले कह आए हैं कि ऐसे ऊपर करी है जो आशंका हम्म उनको क्या हो गया इतनी बात हमने सब कह दी अपनी जो हमने सब जीनता का भी वर्णन कर दिया और अपनी बुद्धि की हिंसा भी कह दी ऐसे ऊपर करी है जो आशंका उनको क्या है जड़म के रंग वो मुझसे भी ज्यादा जड़ बुद्ध के है और बुद्ध की रंग है माने रंग माने है फिर बुद्ध में खुशला बुद्धि है उसमें कुछ तो सब सुन मुझसे भी भय दी है इसलिए ये कहते हैं कि देखो ये तुलसीदास विनम्रता कैसे सब सबसेवक की प्रीति रुचि प्रति राम प्रसाद भगवान राम जो है वो हो सत सेवक की प्रीति तुलसीदास कहते हम तो ऐसे सेवक से है कि सबसेवक है सुसेवक है सबसेवक है लेकिन हमारी प्रीत को भी भगवान ने रखा क्योंकि भगवान कपाल हुए इसलिए जो अब तुलसी रात की प्रीति क्या है की भगवान की गुण आसान खा जाए इसे इस का एक महाकाव्य के रचना करने ऐसी इच्छा हुई भगवान की गुणदान करने की तो कहते हैं भगवान ने इस बात को भी हमारी रख लिया चाहे हम साइंस स्टेशन रहे हों चाहसेवक रहे हों लेकिन भगवान ने हमारी भी को रख लिया तो कल की जल जान तो से ही उसमत का भाव देखो तो दूसरी दोस्तों की जाती स्मरण भी कर लेते हैं कि भगवान ने कृपा और लोगों को तो कैसे की तो क्या हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे उतल किए जलजान उतल के मैंने पत्थर पत्थरों को जलजान मने जहाज बना दिया नौका बना दिया पत्थरों पत्थर जो पत्थर को ऐसे हैं पानी में डूबते ही डूबते हैं और अगर पत्थर पकड़ कर कोई तो पानी में कूदे तो नल डूबता हो पत्थर तो तो उसको बुला दे है? बहुत से लोग जब डूबने को होते हैं तो पत्थर बांध करके पानी में कूदते हैं इसलिए डूबने तो के, के, तो तो के लिए कि डूब जाए तो नीचे के पानी भीतर चल जाए कैसे ऐसा न हो कि हम पानी में कूदे उतर के ऊपर आ जाए और फिर सड़कने लगे कोई हमको निकाल ले तो मरने का हो तो अपने मरने को पूरा पक्का डिसाइड करने के लिए की मर निश्चित रूप पत्थर बांध लो पत्थर बांधो पानी तो कहते ऐसे पत्थर जो होते हैं जो स्वयं हैं दूसरे को भी देते हैं और भगवान की कृपा से कैसे हो गए जलयान हो गए वो वहां पर भी लंका के ऊपर यहाँ पुल बना अंदर के उसके ऊपर सैरने लगे पत्थर ये भगवान की कृपा देखो इस प्रकार से हो गया कहते सचिव और फिर जो है सचिव और सुमच कभी भालू और बंदर और भालू इनमें कितना ज्ञान होता इनको भी भगवान ने सदबुद्धि देगी और उनको मंत्री का पद दे दिया किसी बालक को आप देखो कितनी बुद्धि होगी किसी भालू को देखो कितनी बुद्धि होगी इसके नचाने वाले नक जो होते हैं वो उसको सिखा सिखा के कितना सिखाता उससे आपको पता लग जाएगी इनकी कितनी बुद्धि होती है उससे ज्यादा सीख नहीं सकते हो लेकिन ये जो है उनको भगवान ने क्या कर दिया कि उनको बड़ा बुद्धिमान बना दिया ज्ञानी बना दिया और ऐसा ज्ञानी बना दिया कि मंत्री बना दिया मंत्री को तो बड़ा ज्ञानमान होता है राजा क्या ज्ञानमान रहो लेकिन मंत्री को तो राजा से ज्यादा ज्ञानमान होना चाहिए सब राजनीति समझता हो दूरदर्शी हो सब सारी राज्य की व्यवस्था इत्यादि सब का सबका ज्ञान रखने वाला हो ऐसा होना चाहिए इस प्रकार इस पद को भगवान ने पहुंचा दिया भालू को बानवों को इस पद तक मंत्री बना दिया अरे कहते हैं, है कहा तो और राम कहा तो वो एक बात और कहते हैं देखो मैं भी कहलाता हूं और सब लोग कहते भी हैं और भगवान राम जब ये कहने कहनाने को सुनते हैं तो राम को ये उपहास तो सहन करना पड़ता है उपहास तो मैंने भगवान राम की हंसी होती है क्या भगवान राम की हंसी होती है खुली कहलाई जाती है की देखो साहस सीता राम ना कुछ हो सीता नाम जैसे राम जैसा तो स्वामी है और और सेवक तुलसीदास और तु सेवक है तुलसीदास जैसा नहीं? ये स्वामी और सेवक का कोई संबंध कोई तालमेल बैठता है कहाँ कितना दोनों में कितना अंतर है कहते हैं वो अंतर को देख करके लोग बात जो देखते हैं कि तुलसीदास ये तो भगवान का भक्त है भगवान का स्वामी है तो कहते ये भगवान का भक्त है भगवान राम का ये भक्त तुलसीदास है तो अब ये अब भगवान की हसी है उसमें भगवान कहते हैं की हमारे देखो तो, हमारे धरती को सेवा हमारा है तो हमारी ही निंदा हो रही है अगर जैसा सेवक होगा जैसा स्वामी होगा तैसा सेवक साल में दोनों में कभी बैठे जब एक जैसे हूँ अगर भगवान राम जैसे महिमावान है तीनों लोगों के स्वामी है तो उनका सेवक भी तो बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमान बड़ा श्रेष्ठ कुछ होना चाहिए इस प्रकार का कुछ हो, लेकिन है लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे कुछ हमें नहीं ये जो दोनों के में अंतर है दुर्भागार है इसके कारण से हमारी भी हसी उनकी भी होती भगवान की और हमारे कारण से भगवान हसी उनकी जो होती उसको है उसको सहन करना पड़ता है भगवान वो भी सहन करते हैं इस प्रकार से देखते हैं आगे और देखिए थोड़ा सा अति बड़ी मोर दिखाई सुने तो नाच सकोरी राम की सतने सुनेर लोक सुचिताही लगत नोरी मत स्वामी सराही रात न साय हो रामदानी जा की रात न प्रभुचित सूत किएकी सह गारहे में जा तो सुकंठ सुकुशा श्रीकर विभीषण केरी तो सपनी सोनरामहि ते भरत सन्माने राजुस भारवीर बने करु तरु तर कपिटार पर केयापानी कमे नाम से राम साहेबशीलानिकाई रावरी है सल ही कौन तो ये है सदा सदा को घू दर भी सदज सुन कल कल सुनताए आदर हनुमान की जय की, की अति बड़ी मोर बिठाई खोरी खोर के मैंने बुराई और अति बड़े मोर भिठाई और कहते हैं इतनी तो हमारे अंदर खराबियाँ हैं और उसके साथ एक खरादी है कि हम भी नहीं बहुत अरे भाई जब तुम्हें समझते हो कि तुमने दो के किनारे बैठो हाँ क्यों जाकर के वहा सामने भगवान के जैसे स्वामी के सामने पढ़ते हो जब तुम्हारा को सुधार हो तब जाना तो कहते हैं जो सका है उनके सामने जा खड़े भगवान के होते हैं तो कहते नाकोरी कहते हैं हमारी पूरी दोषों को देख करके अब जितने दोष मान साथ जितने लोग हैं वहाँ नरक में जाते हैं उनको नरकनी जगह मिलती है लेकिन अगर कोई बहुत पापी हो तो नरक भी कह देगा कि भाई इसको हम एकमोडेट नहीं कर सकते इसको कहीं और व्यवस्था की जाए तो कहते कि जब हम, हम इतने ज्यादा हमारी कथित अवस्था दलित अवस्था पापी तो हमारे अंदर इतने विकार भरे हुए हैं, वो सब हैं, इतने दोष हमने इतने ज्यादा हैं। कि एक मुहावरा कहने के, में नाच शु, नाच के माने अब कोई व्यक्ति जैसे कोई आ जाए गंदा संदा कपड़े पहने हुए और उसमें बदबू आती हो शरीर से तो आ पास आ जाए तो कोई व्यक्ति नाश्त छोड़ेगा कहे कहा ऐसी करके नरक जो तो वैसे ही अपवित्र है अशुद्ध है लेकिन वो भी नाच नाचने लगे किसी पांच को देख करके तो इसके माने है तो भी भी नहीं तो के तो हमारी दशा तुलसीदास जी जहां तक अपनी का वर्णन कर सकते थे तहा तक उन्होंने कह दी हमारी दशा तो इस प्रकार की <स्थिय> <स्थिय> तो इसके तुलसीदास जी के स्वभाव से ये मानून पड़ता उनके कथन से इस व्यक्ति को अपनी गुणगाथा नहीं जानी चाहिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए उसे जो अपने दोष हैं उनके दोषों की तरफ ध्यान दे तो उनसे बचने की कोशिश करे और इन दोषों को कन्फेस करे कन्फेशन की बात कही थी ना कि पहले एक बार की जो है वो जैसे क्रिश्चियन मत में कन्फेशन है कन्फेशन क्या है किसी व्यक्ति से गलती हो गई बात हो गई दोष उसमें आ गया तो स्वीकार कर ले कि हाँ उनसे ये हुआ इस प्रकार का दोष तो जिस कंफेस्ट कर लेता है तो उसके पाप दूर होते हैं गलती से अगर किसी व्यक्ति से गलती हो गई पाप हो गई और उसने कंफेस कर लिया तो उसे माफ कर दिया जाता है। संसार में भी इस प्रकार है, अगर कहीं कोई व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो कभी ये गलती मुझसे हो गई भाई क्या बताऊँ दूसरा बच्ची कह अच्छा कह रहे हम वो गलती तो होगी जाने के जा। तो प्रकार से माफ कर देगा तो ये स्वभाव संसार में ऐसे करके जो वो जहाँ परमात्मा के राज्य में भी है अगर किसी ने दक्षिण अंजान में कोई गलती जीवन में करनी, तो उसको कंफेस्ट कर लेना चाहिए तो भगवान भी उसको माफ करते हैं इस प्रकार से तो इस प्रकार से कंफेस्ट करते हैं और जो लोग कन्फेस्ट नहीं करते बल्कि प्रोटेस्ट करते हैं ये कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं ये दूसरे तो कर दिया ये दूसरे कर दिया होगी अपनी गलती बताएगा किसी दूसरे की गलती को और परिस्थितियों का दोष बताएगा दूसरे व्यक्तियों का दोष बताएगा अपना दोष नहीं मानेगा तो कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को माफ नहीं होता उसको माफ नहीं होता इसलिए कहते हैं कि अति बल मोरू दिखाई थोड़ी मेरे रकम ना सतोरी और फिर कहते हैं समझ सहन में ही आप देखो हम जब अपनी इस प्रकार के दोषों को याद करते हैं तो समुद्र सहन तो हम सहन जाते हैं मैंने अपने आप को डर लगता है देखो कैसे कैसे दोष विकास में भरे हुए कैसे कैसी द्रवथा हमारी थी तो अप डर अपने तो हमें अपने ही दोस्तों को देखकर के स्वयं लगता है झिझक लगती है लगती है, और राम की ने नहीं सपने, लेकिन भगवान राम उसको हमने इतने दोस्त थे लेकिन भगवान ने हमारे दुश्मन तक देखा ही नहीं तो उन्होंने अपनी तरफ देखा हमारे ऊपर भी कृपा कर दीदी दा, ऐसा हो गया भगवान की कृपा से तो शु... सुने अगर लोग सुचित की सुचित सखी चाहिए और भगवान ने क्यों कृपा कर दी ऐसे में दुनिया में तमाम खुशी जाती है उनको कथा के नहीं कर देते तो तूसी जाती है अपनी अच्छाई बताते बस यही है कि हम निष्कट होकर के भगवान की शरण में उनके प्रति हमारा प्रेम और कोई गुण नहीं है संसार के प्रति सब दोष भरे हुए हैं अगर है तो एक बात ये है की अपने में भगवान के प्रति प्रेम तो सुनी और अब लोग जब भगवान ने हमारे बारे में सुना और फिर उन्होंने जब हम निकट गए तो उन्होंने देखा भी और से अपने से, भगवान का हृदय के, के नेत्रों से चाहिए तो मैंने देखा देखो जब भगवान ने अपने सुंदर हृदय के नेत्रों से जब उन्होंने हमारी अंतरिक्षा को हमारे प्रेम को देखा तो भगती मोरी मत स्वामी सराही तो भगवान राम ने हमारी भक्ति की सराहना की और चूंकि हमारे हृदय में भक्ति थी तो भक्ति भाग जी है बुद्ध की, की भी सराहना की कि देखो तुलसीदास ने कम से कम इतनी सदबुद्धि तो है कि वो भगवान की शरण में गया और भगवान से प्रेम रखता दुनिया भर के और कोई सदबुद्धि उसको न हो कोई ज्ञान न हो कोई गुण न हो तो कम से कम एक ये है कि भगवान में भक्ति तो है बस उस भक्ति को भगवान ने पहचाना और उसके कारण तुलसीदास जी के ऊपर उन्होंने कृपा की <coughs> तो कहते है कहा से ना हो यही नीचे रिजत राम जान जन जी की अब देखो ये सिद्धांत इस प्रकार होगा कहा से कहने से तो नगड़ती है होती हो लेकिन हृदय में बात हृदय अच्छा होना चाहिए जैसे मान लो कोई प्रार्थना करता है तो कहा से ना माने बोलने में तो प्रार्थना करने में तो उसकी प्रार्थना बिगड़ गई अच्छी नहीं प्रार्थना है तो बिगड़ गई कोई बात नहीं लेकिन होना क्या चाहिए वो यही नहीं की भाव अच्छा होना चाहिए अगर प्रार्थना करने वाले का भाव अच्छा है हृदय अच्छा है तो रिजत राम जान जन जी की तो भगवान राम अपने भक्त के हृदय की बात को पहचान करके उसी ऊपर पसंद होते हैं शब्दावली के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं ये बात फिर एक बार कह दी प्रकार है <laughs> ऊपर तो की पंक्ति में था सुने और उन लोग भगवान ने अपने हृदय की दृष्टि से हमारे हृदय को पहचाना हृदय से हृदय को जाना जाता है देखते हैं कि एक हृदय से दूसरा हृदय पहचान भगवान ने अपने हृदय से हमारे हृदय की भक्ति को पहचाना वाणी की तो ऊपरी ऊपरी बातों को नहीं देखा उन्होंने तो सुने और अगर अवलोक भगवान ने सुना भी की तुलसीदास जी ऐसा विनय पत्रिका से पता लगता है की तुलसीदास जी ने पहले जो है प्रार्थना की सीता प्रार्थना की लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी रहते हैं सीता जी भी रहते हैं तो पहले इनसे तुलसीदास जी में प्रार्थना हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचा देना की तो तुलसीदास जी जैसा सेवक भी है वो उनके द्वार पर बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा करता रहता है उनकी कृपा का आकांक्षी है ये बात जरा उनसे बता देना तो फिर लोगों ने तो भगवान से बताया लक्ष्मण जी ने बताया कि तुलसीदास तो का ऐसा ऐसा करके कहते हैं सीता जी ने बताया इस प्रकार का यह है तब तो भगवान ने सुना तो ये तो बात सुनकर करके मालूम है उनको तब तो भगवान ने कहा बुलाओ तो को तो कहा उसकी से नहीं पड़ती यानी बुलाओ तो तुलसीदास तो को बुलाएगा, जब बुलाया गया तब पर भगवान ने तुलसीदास को देखा भी और जब देखा तो, तो तुलसीदास ने भगवान से प्रार्थना की जब प्रार्थना की तो उनकी बारियां अटकटी हो गई बोली नहीं पाए ठीक से तो प्रार्थना नहीं कर पाए तो भगवान ने तुलसीदास जी के हृदय हृदय को पहचान लिया तो पहचान लिया दोस्तों कहा सुनी और फिर अवलोक और फिर सुचित वो तो जितनी बातें थी सब थोड़ी जगह में एक एक शब्द देकर के सब बता दिया कि इस इस प्रकार को हुआ तो वो कहते हैं कि यह है, भगवान का ये स्वभाव है तो वो हृदय की बात को देखते हैं तो रात में प्रभुचित श्यू के है कि कहते स्वरत साहेब आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति से गलतियां होती हैं तो उन गलतियों की तरफ भगवान ध्यान नहीं देते ध्यान देते हैं उसकी भावना की अगर में ट्रेन है भक्ति है तो उस भावना को ध्यान देके गलतियां होती हैं तो ऐसे के संसार में गलतियां लोगों से होती रहती है ये भगवान का स्वभाव है इस प्रकार का गलतियों पर उतना ध्यान नहीं देते